अध्याय श्लोक 21-22 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भय चरणारक्तिवेना स्वामी कौन के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम ज्ञान लिख क्या है? श्लोक अर्जुन उवाच सोभ्ये रहापय यच्युत यद निरीक्ष्य हम योद्धु कामस्थिता सह योद्धव्यम अस्सुद एक बात पहले नोट करके रख लीजिए आप सब लोग घर पे रहते हैं आपके अलावा तो प्रतिदिन सुबह शाम सुबह को और रात को माता पिता के पैर छूने छूते रक्षा तो प्रतिदिन भूलता नहीं हो कभी नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। अनिक नहीं तो शुरू कर दो अभी हम्म आदर सम्मान देना चाहिए माता पिता को हमेशा तो ये लिख के रख लो प्रतिदिन सुबह को भी और रात को भी तैयार होने के बाद सोने से पहले और मध्य रथम स्थापय ये चुता यावद निरीक्ष योद्धु कामान अवस्थितान कर मैं सहय्धव्यम अर्जुन ने कहा है अच्छ कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले जिससे मैं यहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं तात्पर्य यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है किन्तु वे अहिदूकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इस इसमें कोई संकोच नहीं किया अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था किन्तु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे चूंकि वे स्वामी है अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक है और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त तो आनंद मिलता है यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्धभूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं यद्यपि युद्धभूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं चार में में में पानी पानी छोड़ा है पे पे एक एक एक नजर नजर मार मार दो दो तीन तीन नहीं जाना थी तो आ और अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं सारथी की स्थिति में है भगवान स्वयं और सारथी की स्थिति आप लोग महाभारत से जानते ही होंगे कि कोई बहुत उच्च स्थिति नहीं है सही सारथी सारथीहीन जाति में आते हैं सही सुनता तो इसलिए समाज में उनका मान सम्मान कुछ भी नहीं होता है और जो रथी होते हैं वो सारथी को युद्ध करते करते निर्देश देते हैं कई बार बोल भी नहीं पाते हैं। तो पैर मार करके निर्देश देते हैं जैसे तो ड्राइविंग करते हैं ना कि इस तरफ लेके जाओ उस तरफ लेके जाओ और अभी यहाँ पे सारथी की स्थिति पे भगवान स्वयं है और उनको पैर मारना है अर्जुन को आदेश देना है ऐसा करो वैसा करो तो ये अर्जुन के लिए संभव नहीं क्योंकि वो तो एक भक्त है भक्त भगवान को आदेश देने में मजा नहीं लेते भगवान के सेवक है इसलिए अर्जुन के लिए विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है भगवान उनके सारथी बने हैं और अभी अर्जुन उनको पूरे युद्ध में लात मारते दे और भगवान ने यह पद सहर्ष स्वीकार किया है अच्छे से मतलब भगवान बहुत ही प्रसन्न है ये पद लेने के लिए अर्जुन की लाद खाने के लिए तो ये भगवान की भक्त बद है कि वो अपने भक्तों को संतुष्ट करने से कभी चूकते नहीं है चाहे वो भगवान का पद रहे कि नहीं रहे कि जो भी लोग जो भी सोचे वो भगवान बने रहने के लिए बहुत उत्सुक नहीं है भगवान स्वयं लोग उनको भगवान माने कि नहीं माने उसकी उनको चिंता नहीं है वो अपने भक्तों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते हैं इसलिए उनका नाम अच्युत है कि कैसे भी संजोग क्यों नहीं हो जाए संजोग।, संजोग मतलब सिचुएशन कंडीशन स्थिति कैसी भी स्थिति क्यों नहीं हो जाए वे अपने भक्तों को संतुष्ट करने से नहीं चूकते हैं इसलिए उनको अच्युत कहते हैं अच्युत मतलब जो कभी चूके नहीं वो अच्युत कर हैं तो अपने भक्तवात्सल्यों को कभी नहीं चुकते इसलिए उनका नाम अच्युत है और यहाँ पे भगवान सारथी की स्थिति ले रहे हैं ये इसका एक प्रमाण है कि भगवान सारथी तक की स्थिति ले सकते हैं अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए <क्षथ> और भक्तों की संतुष्टि भगवान को सारथी बनाने में होती है सही अर्जुन की संतुष्टि थी ना भगवान को सारथी बनाने में भक्तों की संतुष्टि है कि भगवान उनकी सेवा करें और भगवान इसलिए भक्तों की सेवा करते हैं ताकि भक्त संतुष्ट हो जाए ठीक है नमेश उनकी सेवा कर भगवान की संतुष्टि है भगवान है वो भक्तों की सेवा करके उनको संतुष्ट करने में अपनी संतुष्टि मानते हैं ठीक है और भक्तों की संतुष्टि है कि भगवान मेरी सेवा करे तो इसलिए भगवान भक्त की संतुष्ट भ... भगवान भक्त को संतुष्ट करके उनकी सेवा करते हैं करके तभी तो भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं सही तो इसलिए भगवान कौन हुआ जिनकी सब लोग सेवा करने चाहिए वो कौन हुआ जिनकी? सब लोग सेवा करने चाहिए मतलब ऐसा था कि भगवान का भक्त भगवान देखो मैंने क्या प्रश्न रखा पॉइंट रखा कि भगवान की संतुष्टि है भक्तों को संतुष्ट करने में ठीक है और इसलिए भगवान भक्तों की सेवा करते है इसलिए तो भक्त, भक्त संतुष्ट हो और, और जो भक्त है उसकी संतु वो चाहते हैं कि भगवान मेरी सेवा करे उससे वो संतुष्ट होते है। हैं इसलिए भगवान भक्ति सेवा करते हैं भक्त hmm? क्यों है भगवान के भगवान के भक्त क्यों है क्योंकि उनकी सेवा करते हैं ना कौन भगवान भक्त की सेवा करते हैं भगवान के भक्त क्या भक्त क्यों बोलते है भक्त क्यों बोलते हैं उनको बोलते हैं शिविका स्वामी आपको भक्त क्यों बोलते हैं इसको तो है उनका तो स्वामी सामने हाँ। तो स्वामी स्वामी चाहिए चाहिए तो बोलते क्यों नहीं साहना क्या भगवान की सेवा करते हैं लेकिन वो संतुष्ट होते जब भगवान उनकी सेवा करते है हाँ तो मतलब मतलब उनका क्या उद्देश्य है कि वो भगवान को सेवक बना दे नहीं भगवान को संतुष्ट भगवान को संतुष्ट भगवान भगवान कि मैं इसमें संतुष्ट की तुम मुझे मार दो भगवान यदि आपको आ करके बोलते है की मुझे मार दो तो आप उसको मार दोगे उनकी संतुष्टि बहुत बढ़िया है बलराम तो <laughs> मैंने कहा अरे <laughs> मैं तो सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ भगवान यदि भक्त की सेवा करते है तो भक्त संतुष्ट होते है। हाँ? संतुष्ट होता तो है तो उनका अच्छा नहीं वो बोल रहे संतुष्ट होते नहीं संतुष्टि वही तो उनका संबंध ऐसा उनका संबंध ऐसा है ऐसा नहीं भगवान यदि की करते है तो भक्त संतुष्ट होते संतुष्ट संतुष्ट हो जाते है हो जाते है ये क्या बात है? <laughs> था था। अच्छा नहीं लगता बलराम क्या बोलता नहीं, <laughs> अच्छा अच्छा नहीं बोल भगवान जब भक्त की सेवा करते हैं तो क्या भक्त संतुष्ट होते हैं नहीं हाँ। नहीं।, नहीं हाँ या ना नहीं, नहीं, हाँ। ना, हाँ और ना और ना और खुश <laughs> तो चलो यदि आप बोलते हो नहीं तो फिर भगवान भक्त को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं सेवा करके हाँ। सही? और यहाँ पे तो बताया की भगवान भक्तों की सेवा करने में अपनी संतुष्टि मानते हैं भक्तों को संतुष्ट करने में अपनी संतुष्टि मानते लेकिन भक्त मान भक्त को ऐसा लगता है भक्त की संतुष्टि तो लेकिन इसका अर्थ है कि भगवान भक्त की सेवा जब कर रहे हैं तो भक्त संतुष्ट नहीं हो रहा है नहीं है ना हो रहा है भक्तों की सेवा क्यूँ कर रहे है न संतुष्ट होते ना भगवान अगर भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान भक्तों की सेवा करते है तो भगवान संतुष्ट होते है क्यूँकी भक्त संतुष्ट होने की क्यूँकी भक्त संतुष्ट होते इसलिए मेरा प्रश्न वही था उसका उत्तर है हाँ कि जब भगवान भक्तों की सेवा करते है तो भक्त संतुष्ट होते हम है अम, आपने पूछा था क्योंकि भगवान भगवान कार्य करते भक्तो की संतुष्टि के लिए ठीक है कोई भी कार्य भगवान करेंगे भक्तो की संतुष्टि के लिए तो जब भगवान एक भक्त की सेवा कर रहे हैं तो वो भक्त की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं थे कि वो भक्त भगवान की सेवा लेकर के संतुष्ट हो रहा है ये चीजें ना ना वो प्रेम वाली उसको लॉजिक से नहीं कुछ जब समझ में नहीं है सही बात है ठीक है ना अचिंता यदि आप बोलोगे की भक्त संतुष्ट नहीं होते भगवान सेवा लेकर के तो तो भगवान ऐसा काम कर रहे हैं जिसे भक्त संतुष्ट नहीं हो तो फिर भगवान को भक्त अक्सल क्यों बोला जाए और यदि आप ऐसा बोलते हो कि भक्त संतुष्ट होते हैं भगवान से सेवा लेकर के तो इसका अर्थ है उसकी भक्त की संतुष्टि है भगवान से सेवा लेने में भगवान सेवा भगवान रक्षा कर लेकिन नहीं नहीं नहीं लीला। है। ये तो लीला। लिखा नहीं इसलिए आपको नहीं पता चला क्या लिख तो दोनों जगह से फंस गए नहीं तो यदि यदि भक्त संतुष्ट होते भगवान की सेवा लेकर के तो भक्त कहाँ गए और यदि भगवान यदि भक्त भग संतुष्ट नहीं होते भगवान की सेवा लेकर के तो फिर भगवान उनकी सेवा करके भक्तवत्ल भग, कैसे होगी भगवान तो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे भक्त संतुष्ट नहीं होंगे भक्त संतुष्ट हो रहे वो तो संतुष्ट होंगे ना अगर कोई सेवा करेगा अगर कोई किसी की सेवा करेगा तो संतुष्ट नहीं होगा क्या वैसे ही अगर भगवान भक्त की सेवा करेंगे तो भगवान को भी दिव्य आनंद मिलेगा एक उदाहरण जैसे की माता और पुष्ट माता माता माता तो तो है है पुत्र पुत्र संतुष्ट होता है, माता की से तो मजे करता है भी भी रहता पुत्र बा, ना। बाप ना पैसे लीला नहीं <laughs> जी के पैसों पे मजे उड़ाते हैं वही मैं कह रहा हूँ ना पुत्र तो वही कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ ना हम सब भगवान के सेवक हैं और भगवान की ही सेवा भगवान से ही सेवा करवाते रहते हैं नहीं और उसमें मजा करते हैं तो प्रहलाद महाराज ने भगवान से क्या सेवा ली प्रहला प्रहलाद महाराज ने नृसिदेव को अपने दुश्मन को मरवाने में लगाया ऐसा कह सकते हैं क्यूँकी वो उनकी भक्ति में बाधाते हैं इसलिए वो चलो ठीक है मेरा प्रश्न ये है भक्त और भगवान तो भक्ती <laughs> मेरा प्रश्न क्या है यदि <laughs> मेरा प्रश्न पूरा केवल एक ही भक्त के ऊपर नहीं है पूरा भक्त और भगवान के संबंध के ऊपर है <laughs> तो भगवान भक्त की सेवा करते है इससे भक्त संतुष्ट होते हैं क्यूँकि भगवान हर एक कार्य करेंगे भक्त की संतुष्टि के लिए ठीक है लेकिन भक्त भक्त यदि संतुष्ट होते हैं तो उसको भक्त कैसे कहेंगे लेकिन मरवा दिया प्रहलाद मारने भगवान से लेकिन फिर उसके बाद सब लोग को छुटकारा तो मिला ना और बाकी लोग सब भक्त बनेंगे ना लेकिन उससे और भी तो भक्त बनेंगे ना प्रहलाद बनाया भगवान चाहते कि मेरे बहुत सारे मालिक बने मालिक बने भक्त बनेंगे तो क्यूँकी प्रहलाद महाराज तो एक ही भक्त था ठीक है तो उन तो उनकी सेवा करनी पड़ी नरसिम्हादेव को तो प्रहलाद महाराज चाहते थे मेरे जैसे और बहुत सारे होता है नृसिहावा करनी पड़े और मालिक बन भगवान तो प्रसन्न है उससे प्रसन्न है बहुत सारे बहुत सारों की सेवा करूंगा बहुत सारे प्रसन्न होंगे वही तो रिलेशनशिप है वही तो संबंध ये मैं क्या रहा हूँ कि भगवान और भक्त के बीच में क्या संबंध है कि भगवान सेवक है और भक्त सेवा लेगा जिससे भक्त संतुष्ट होगा उससे भगवान भी संतुष्ट होंगे मैं वही बात कर रहा हूँ हम सब शुद्ध भक्त ही है अभी भौतिक जगत में फंस गए हैं जब भौतिक जगत से मुक्त होंगे तो शुद्ध भक्ति है ना तो ये तो हम भौतिक जगत के परे के जो सम्बन्ध है आत्मा भगवान का उसकी बात कर रहे हैं ना कि संबंध क्या है कि भगवान भक्तवत्सल है इसलिए वो संतुष्ट होते हैं भक्तों को संतुष्ट करके तो इसलिए भगवान के भक्त जो है वो भगवान की सेवा लेकर के संतुष्ट होते हैं इसलिए भगवान भी संतुष्ट होते हैं रोजी अब भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो भक्त है तो संतुष्ट होते भगवान संतुष्ट होते हैं क्या भक्त भगवान की सेवा करते हैं भक्त भी संतुष्ट होते इसलिए भगवान संतुष्ट होते भक्तों की तरह है इसलिए दोनों एक दूसरे की सेवा करने की कोशिश यदि भक्त भगवान की सेवा करते हैं तो, तो, तो संतुष्ट वो स्वाभाविक करते हैं उनका स्वाभाविक करते हुए यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है नहीं और भगवान भी अर्जुन के केस में भगवान के इसलिए क्यूँकी जीवात्मा भगवान का उसमें सेवा करने की कौन है अगर संतुष्ट भावना है तो मूल भावना नहीं होगी इस चीज में <laughs> इसलिए भगवान कभी में ज़्यादा उनकी <laughs> कोशिश रहती है कि की, की सेवा करते है तो जब भक्त बग्त भगवान की सेवा करते हैं भगवान संतुष्ट होते हैं हाँ क्योंकि तो भक्त संतुष्ट हो रहे हैं भगवान की संतुष्टि भक्तों की संतुष्टि में भगवान यदि संतुष्ट हो रहे उनको सेवा करने की बोल रही उनको भी तो उनका, को प्रेम है। है? वो तो उनका प्रेम है आ, प्रेम में उनको क्या बोलते हैं संतुष्टि नहीं हुई मतलब प्रेम वगैरह संतुष्टि किसी हम गई से सेवा कर रहे हैं संतुष्ट हो गया ना भक्त संतुष्ट हो गए तो ऐसा थोड़ी है। <laughs> <laughs> नहीं भक्त तो संतुष्ट हो तो गए इसलिए कृष्ण संतुष्ट हो गए वही मैं कह रहा हूँ ना हाँ आपके उल्टा कह रहे आप कि भगवान जब भक्त की सेवा करते हैं तो भक्त संतुष्ट होते हैं हुए भगवान संतुष्ट होते हैं क्या भगवान, भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं इसलिए भक्त संतुष्ट हो गए और भक्त संतुष्ट हो गए इसलिए भगवान संतुष्ट हो क्या बोल रहे की सेवा कर रहे हैं इसलिए संतुष्ट नहीं हुए क्यूँकी वो उनका स्वामिक कर्तव्य भोगता नहीं भोग भोग्य है तो फिर भगवान भक्तों की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं तो यहाँ पे भक्त संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, तो भगवान उल्टा काम नहीं कर रहे है। पढ़ता हूँ मशहूर संबंध है, है, है। वही है, है ना। <laughs> आगे चल। भगवान का पालन कर रहे हैं विशेष आनंद तो तो <laughs> क्योंकि वो भक्तों के संबंध में इसलिए वो सेवक बन जाते हैं पर ऐसे पूरे जगत की वो है। क्या है <laughs> स्वामी है। <laughs> <laughs> से उसकी स्थिति वो इसलिए अच्छे होते है इसलिए अच्छी अच्छे होते लेकिन मुझे ये बता तो तो तो तो आगा। आगा। रहे मुझे ये बताओ भगवान जब भक्त की सेवा करते है जैसे अभी भगवान अर्जुन की सेवा कर रहे हैं तो भक्त संतुष्ट होते है की नहीं होते अर्जुन भी कृष्ण की सेवा कर रहे वो अलग बात है अर्जुन के आज का पालन कर रहे हैं भक्त संतुष्ट होते है भगवान के आगे का पालन कर रहे हैं इसलिए हाँ बोल चुके अब ना भी बोल रहे भक्त संतुष्ट होते कि नहीं होती है, है भगवान जब भक्त की सेवा करते है हाँ बता हूँ तो कैसे संतुष्ट क्योंकि अर्जुन भगवान की आज्ञा के बालन करे कि भगवान को अर्जुन की सेवा करनी है इसलिए अर्जुन संतुष्ट हो रहे इसलिए भगवान संतुष्ट हो रहे हैं <laughs> क्यूँकी भगवान की इच्छा है की अर्जुन की सेवा करे इसलिए अर्जुन भगवान की जो इच्छा है यदि वो भक्त पूरा करेगा तो उसमें संतुष्ट होएगा होगा तो हाँ। जैसे बलराम ने बताया जैसे बलराम ने बताया भगवान आकर के मुझे बोले कि मुझे मार दो <laughs> तो बलराम <laughs> उनको मार देगा उसमें भगवान की संतुष्टि है ना मारा बाण मारे भगवान संतुष्ट कर किया करना छोड़ दो मेरा नाम लेना छोड़ दो मेरी भक्ति करना छोड़ दो उसमें मेरी संतुष्टि तो आप क्या करोगे <laughs> भक्ति करना छोड़ देंगे तो तो फिर वो तो भक्ति हो गई क्योंकि भगवान को संतुष्ट करना भक्ति है आ, तो, तो वही तो बात है अगर भगवान देखिये भगवान आप भगवान आ करके आपको ऑर्डर दे रहे भक्ति करना छोड़ दो उसमें मेरी पहले तो भक्त है ना हा बोला उसके मैंने तो, ना। <laughs> तो जब बारे में तब तक तो मैं पूरा सरेंडर हो गया ना फिर भले भगवान मुझे फेंक दे गए <laughs> मैं बाद में भक्त नहीं रहे बाद में जो हो एक तो भगवान को पूरा हो गया ना पूरे भक्त जो भी <laughs> तो बोलेंगे <सा> बोलेंगे ही <laughs> मैं नहीं ऐसा भगवान दो। आप <laughs> दोनों तरफ से इसलिए ये मुर्गी पहले आया कि अंडा जैसे बात है घंटा। <laughs> मुर्गी पहले आई कि अंडा इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो ऐसे ही घूमेंगे सही <laughs> मुर्गी से मुर्ग आती। मुर्गी अंडे से मुर्ग अंडा तो चक्र है नहीं तो तो इसलिए ये बात है कि जब भगवान भक्त की सेवा करते हैं तो भक्त क्या अनुभव करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है ये बात भक्त अनुभव करते हैं कि ये क्या हो गया भगवान ने मेरी सेवा कर दी मैंने भगवान से सेवा ले ली अभी तो मैं और ऋणी हो गया अभी मुझे और सेवा कर देनी पड़ेगी क्योंकि भक्त भगवान से कभी सेवा लेना नहीं चाहते समझे तो इसलिए वो और भगवान को शरणागत हो जाते हैं और जब भक्त भगवान की सेवा इतनी कर देते हैं तो भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। वो भी यही सोचते हैं कि अरे इसने मेरी इतनी सेवा कर दी अभी मुझे इसकी और सेवा करनी पड़ेगी इस तरह से दोनों में कंपटीशन लगती है कि कौन ज्यादा सेवा करेगा और दोनों एक दूसरे की सेवा करके संतुष्ट होते है तो ना भाई क्योंकि भगवान के अंश जीव है, है। जीवों में अगर सेवा करने की भावना भगवान तो भगवान होगी तो इसलिए दोनों एक दूसरे की सेवा करके संतुष्ट होते हैं और दोनों में कंपटीशन लगती है दोनों में से कोई भी एक दूसरे की सेवा लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन स्वभाव से भगवान सेविया है और वो सेवा स्वीकार कर सकते हैं इसलिए भक्त उनको हमेशा सेवा करना चाहते हैं कि ये संबंध आध्यात्मिक जगत में है संबंध के ऊपर हम ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम उल्टा सोचेंगे जैसे मैंने जो बताया ना वही चीज सोचेंगे वो माया का विचार है कि क्योंकि भगवान संतुष्ट होते है भक्त की सेवा करने से और मैं भक्त हूँ इसलिए मैं भगवान से सेवा लूंगा तो भगवान भी संतुष्ट होंगे मैं भी संतुष्ट हूँ समझे इसलिए लोग भगवान से बहुत सारी चीजें मांगते हैं ना धनम देही यशम देही नशम देती भारिया देन धन दो अच्छा धनम दो फिर यशम यश यस दो मेरा नाम कर दो रथ यात्रा में मैंने इतने सारा कीर्तन किया लेकिन किसी ने मेरा फोटो नहीं खींचा हे भगवान आप जगन्नाथ के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है आप इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देख रहे थे लेकिन मेरा किसी ने फोटो नहीं खींचा बड़े छोटे के मेरे से भी यही यशम यश हो मेरा नाम खराब हो जाएगा भगवान कुछ करो ये सब चीजें ही मांगते रहते हैं नहीं नहीं भगवान कोई मुझे उठाए नहीं मंगल आरती के लिए नींद बिगड़े नहीं अपना एशो आराम अपनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा थोड़ी ये तो सब सब चीजें मांगते रहते वो सोचते हैं कि भगवान हमको संतुष्ट करने के लिए आएगा तो अनुराज्य गोविंदम तो भगवान को देते भगवान को देते भगवान देते हैं ना भगवान तो, तो, तो पूरे जगत को देंगे नहीं है तो के तो भगवान तो अभक्त को भी देते हिरण्य कशि को भी, को, को, को भी दिए सबको देते है भगवान तो आ, जो ऐसे लोग हैं वो सोचते भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर है <laughs> को जो चाहिए हम दो नारियल चढ़ाएंगे तो हमको दो करोड़ मिलेंगे बिजनेस तो भगवान बिजनेस में मन जाते होंगे उनको भी देते है कुछ ना कुछ करके कुछ तो संबंध स्थापित किया ऐसा करके फिर देते हैं लेकिन वो वास्तविक भक्त नहीं है वो भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं है उस भक्ति में स्वयं की संतुष्टि मुखिया वास्तविक भक्त तो वो है वो जो भगवान से कुछ लेना नहीं चाहते केवल भगवान को संतुष्ट करना चाहते वो वास्तविक भक्त है बाकी सब लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं अपना आराम अपनी संतुष्टि अपनी लाभ पूजा प्रतिष्ठा मुझे गुरु बना दो मुझे सन्यासी बना दो मुझे ब्राह्मण बना दो मुझे ब्रह्मचारी बना दो ये सब प्रतिष्ठा है थान चाहिए राजा बना दो इत्यादि तो यहाँ ये प्रकार का जो संबंध है भगवान से वो ये संबंध नहीं है और अभी जो हमारी स्थिति है उसमें हम यदि भगवान का इस प्रकार से सोचेंगे कि भगवान तो भक्तों की सेवा करके संतुष्ट होते हैं, और हम तो भक्त हैं तो गड़बड़ हो जाएगी इसलिए बहुत उच्च, उच्च संबंध है जिसमें भगवान भक्तों के सेवक बन जाते हैं अभी नहीं है हमारी स्थिति में भगवान हमारे सेवक नहीं है वो बहुत उच्च स्थिति में जिसमें भगवान भक्त के सेवक बन जाते हैं वो मुक्ति से परे की स्थिति है तो अर्जुन क्योंकि वो स्थिति में इसलिए भगवान उनके सेवक बनकर करके है यहाँ पे और हम वो स्थिति में पहुंच सकते हैं जब हम मुक्त अवस्था में हो जाएं और भगवान के इतने प्रगाट संबंध में रहे तब अभी से वो स्थिति नहीं सोचनी है अभी तो भगवान का भक्त वात्सल्य किस प्रकार से प्रकट है हमारे सामने आ, गुरु परंपरा के माध्यम से कि वो हमको छोड़ते नहीं है भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके वो उनका भक्तवाद चलिए दूसरा कहाँ पे भगवान का भक्तवाद चलिए उन्हें वर्णाश्रम व्यवस्था बना करके दी है कि जिससे आत्मा धीरे धीरे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार करे और भगवान की भक्ति में लगे ताकि वो संतुष्ट हो पाए अभी बहुत दुख भोग कर रही है तो ये उनका भक्तवात्सल्य अभी की स्थिति हम तो मान ली इसलिए वो धर्म को बचाने के लिए आते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानी भगवती भारत जब जब धर्म की ग्लानी होती है तो भगवान वो भक्त वात्सल्य से इस भौतिक जगत में आते हैं हमको बचाने के लिए धर्म की और गुरु की शिक्षाओं शिक्षाओं में में भगवान का है। हमको माता पिता की में हमको रोकते हैं अधर्म के मार्ग पे जाने से इस प्रकार से भगवान का भक्तवात्सल्य प्रकट होता है हमारे सामने जब हम बद्ध अवस्था में मुक्त अवस्था में भगवान भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर है भक्त भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है और ये बहुत ही मधुर संबंध है दोनों के बीच में, इस प्रकार से। इसका उत्तर, है। <coughs> उत्तर उत्तर इसका उत्तर कैसे देना है? इसका उत्तर कैसे देना है तो उसी प्रकार से जैसे मैंने दिया कि <coughs> <coughs> भगवान भक्त की सेवा करते हैं और भक्त वो सेवा लेकर के संतुष्ट नहीं होते अपितु तो, और ज़्यादा अपना आप को ऋणी मान लेते हैं और और ज़्यादा सेवा करते हैं भगवान की जिससे भगवान और ज़्यादा सेवा इनकी करते हैं भक्त और ज़्यादा सेवा करते भगवान और ज्यादा सेवा करते इस प्रकार से कॉम्पिटिशन लगी रहती और ये कॉम्पिटिशन से दोनों संतुष्ट होते हैं किसी को तो हाल नहीं हो जाएगा ये में नहीं हारते कोई, ये अनंत काल तक चलती है कॉम्पिटिशन खत्म ही नहीं होती अनलिमिटेड, तो ऐसा बोलते हैं कि भगवान भक्तों से हाँ। है? भगवान भक्तों भक्तों से, से हारते हैं वो भी भक्तों की सेवा है <laughs> और क्योंकि भगवान भक्तों से हारते इसलिए भक्त भी फिर भगवान से हारना चाहेंगे तो तो भक्त जो है वो जीत जाते हैं कॉम्पिटिशन हमेशा भगवान पीछे रह जाते हैं है। ये वास्तविकता है भगवान इतने अच्छे सेवक नहीं है ना क्योंकि उनका स्थिति सेवक की स्थिति नहीं है इसलिए भगवान सामान्य रूप से हार जाते हैं भगवान स्वयं स्वीकार करते हैं दशम स्कंद में गोपियों के सामने कि अभी तो मैं हार गया आप लोगों के सामने आप लोगों ने मुझे खरीद लिया जैसे भगवान अक्सर भक्तों के सामने हार जाते हैं सेवा की कंपटीशन में ईश्वर बनने की कंपटीशन होती जीत जाते हैं जो उनकी वास्तविक स्थिति है यदि कोई भी भगवान बनना भक्त यदि <laughs> भगवान बनना चाहे <laughs> <अमारे> <laughs> तो समस्या हो जाती है ना इसीलिए इधर आ गए <laughs> इसीलिए तो यहाँ पे बैठे है और क्या है? <laughs> चाहे नहीं चाह ही रहे इसलिए तो बैठे सब चीज हम भोग करना चाह रहे हैं परसों की थी मजा आया था <laughs> <laughs> <नुनी नहीं> <laughs> <laughs> मतलब भगवान का प्रसाद है लेकिन हम तो उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं इसको अच्छा लगा। शायद पहले से आज तो क्या बनाया होगा छप्पन भोग में ये भी होगा वो भी होगा भगवान को अर्पण करने से पहले ही हम अपनी संतुष्टि देख रहे हैं वो क्या भोग करने की वृत्ति है वो एक्चुअली भगवान की स्थिति है भोग करना लेकिन हम वो करना चाहते, हैं चाहते हैं। है मतलब हम भगवान बनना चाहते है ये समस्या है इसीलिए हम इधर पड़े हुए हैं लाभ पूजा प्रतिष्ठा किसकी होनी चाहिए भगवान की होनी चाहिए वही सर्वश्रेष्ठ है लेकिन हम वो चाहते हैं इसलिए हम इधर पड़े हुए हैं जो भगवान करते हैं हम सब कुछ करना चाहते हैं भगवान लड़कियों के साथ नाचते तो हम भी लड़कियों के साथ नाचना चाहते हैं भगवान सब कूटनीति करते तो हम भी कूटनीति करना चाहते हैं सब वस्तु जो भगवान करते हम उसको करना चाहते हैं इसलिए हम इधर है बोलते तो हैं की जो चीज अंश में है जब फिर मूल में हाँ तो है ना इसलिए भगवान में तो वो सब चीजें तो तो है तो मूल अंश भी नहीं मरता और मूल भी नहीं मरता। जैसे ये शरीर, शरीर भी नहीं मरता है आत्मा भी नहीं मरती है नहीं शरीर जो ये भौतिक पदार्थ है वो तो वैसे के वैसे रहते हैं और आत्मा की भी वैसी की वैसी रहती है केवल दोनों का एक कॉम्बिनेशन जो है तो भगवान वही वो, वो इस प्रकार से दिख रहा है हमको कि भगवान आत्मा जैसे नहीं मरते जैसे भगवान नहीं मरते और ये उनकी भगवान की एक शक्ति है भौतिक शक्ति है। तो भगवान के ऊपर भौतिक शक्ति आधिपत्य नहीं जता सकती जबकि आत्मा के ऊपर भौतिक शक्ति आधिपत्य जताती है इतना अंतर है क्योंकि भगवान की शक्ति है और आत्मा की शक्ति नहीं है वो मतलब भौतिक जगत आत्मा की शक्ति नहीं है वो भगवान की शक्ति है ना इसलिए भौतिक जगत आत्मा के ऊपर प्रभुत्व कर जता सकती है लेकिन भगवान के ऊपर प्रभुपन प्रभुत्व नहीं जता सकती इसलिए भगवान का भौतिक शरीर नहीं होता है जबकि आत्मा का भौतिक शरीर हो सकता है वो जो भौतिक पदार्थ और आत्मा दोनों के मिलने से जो बना उसको हम जीवन मानते हैं और जब दोनों छूट गया तो हम सोचते एक शरीर मर गया लेकिन शरीर के जो भी तत्व है सब तो ऐसे कैसे पड़े हैं इसलिए प्रकृति जो है भौतिक प्रकृति भी सनातन है भगवान भी सनातन है आत्मा भी सनातन है सब तो वही वही है है तो भगवान नहीं? वही नहीं। भगवान के साथ कैसे हो सकता है क्योंकि भौतिक प्रकृति भगवान के ऊपर तो नहीं आती ना आ, so, वो गुण नहीं है ना वो आत्मा का गुण नहीं है मरना आप जो बोल बोलो आत्मा का गुण मरना है अंश का गुण मरना है लेकिन उनके अंश का गुण मरना नहीं है कहा मरना आता ही नहीं आत्मा तो, तो अमर है जैसे तो भौतिक प्रकृति भी अमर वो भी भगवान का अंश ही है कौन भौतिक प्रकृति प्रकृति भी सनातन है ना जला देते तो जल है जल तो अग्नि तत्व तत्व तत्व तत्व जल जल है है। नीचे जाता में वायु तो उतना सही बाकी सब हाँ। जो जितना है वो उतना दिख, दिख जाता है लकड़ी तो होती है। है। 70 प्रतिशत तो मनुष्य का पानी हो, ठीक है चलो भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण तो अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त इसलिए अपने लिए उनको कोई युद्ध करने की इच्छा नहीं है क्योंकि धर्म के लिए आवश्यक है इसलिए अर्जुन वहाँ पे खड़े तो थे, इस तो नहीं लिखा तो इसलिए यहाँ पे शब्द से अर्जुन संबोधित कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन नहीं चाहते हैं कि भगवान उनके आदेश हो अर्जुन उनको आदेश दे लेकिन स्थिति ऐसी है कि भगवान की सेवा में अभी उनको आदेश देना पड़ रहा है तो इसलिए वो आदेश दे रहे हैं और साथ में अच्युत शब्द भी बोल रहे हैं कि आदेश तो मैं दे रहा हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि आप अच्युत है आप भगवान है इसलिए ये भावना से आदेश नहीं दे रहे कि आप मेरे सेवक हैं आप भगवान हैं और आप ही की सेवा में मुझे ये आदेश देना पड़ रहा है इस प्रकार से आदेश दे रहे हैं ऐसे तो। ही जो गुरुगण है वो कार्य करते हैं अपने गुरु की सेवा में शिष्य स्वीकार करते हैं और उन शिष्यों को आदेश देते हैं कि कार्य करो वो कार्य करो तू अपने आप को भगवान नहीं समझते यहाँ भोक्ता नहीं समझते ओके कल आगे बढ़ेंगे शिल प्रभुपाद की जाए श्रीमद भगवत गीताए थारू की जाए